तो, तो चल रहा है नहीं पॉइंट हाँ। तो हम भीषण जी को भजन सुनाने लगे बड़ा मजा आया ये भजन भी मजा आया वो भी मजा आयाटक की कोई बात नहीं की अच्छा लगा नाटक मैं बहुत दिन क्वेश्चन पूछ रहे हैं उससे पहले मेरा एक एक इंट्री है आई वॉन्ट इंट्री इट अबाउट वन थिंग आपसे रीजन पूछना लेकिन मैं कह आप म्यूजिक के अगेंस्ट है क्या नाटक में ऐसा कुछ तो नहीं है सब कुछ मैं कह फिर पद आपके नाटक में कम क्यों फिकर नहीं मुझे लगा इससे ज्यादा डालें तो लोग कहेंगे कि पादी पादे प दे पद तो ऐसा कुछ है मैं कहा अगर इसमें म्यूजिक डालें आपको आपत्ति तो नहीं है फिकन नहीं मुझे क्या आपत्ति है शायद अच्छा ही हो मैं अच्छा म्यूजिकल बना देता पता तो तो या, है यार मुझे म्यूजिक ज्यादा नहीं मैं नहीं है मुझे पता नहीं मैंने जो लिखा है लिखा अगर इसके बाद तुम कि ये खराब है मैं जमना जी मैं रात को जा रहा हूँ गाड़ी लेके फेंक रहा हूँ नहीं हो पाया मैंने कहा नहीं वो नहीं करना है अच्छा ये सब मैंने स्क्रिप्ट लेवल की बात है छपी नहीं थी किताब हाँ। और दूसरा ये थी की काफी डायरेक्टरों के हाथ से स्क्रिप्ट गई थी उसको कहा था तो फिर हम मेरा एक ये रहता कि मैं राइटर को इंटरव्यू करता पूरा एक इंटरव्यू चार्ट लगा देता हूँ क्यों वो क्यों वो क्यों आप क्या लिखते हैं कैसे सोचते हैं ठीक है आइडिया कि राइटर कैसे सोचता तो उसके बाद मैंने कहा अच्छा ठीक है अब हम इस पे काम करेंगे और आपसे मिलते रहेंगे मैंने पद खूब पढ़ के उन निकाले उनको साइकिल मैं कहा एक तो कबीर टोटेलिटी में दिखना चाहिए लेकिन वो पद जो डाटक में गाए जाएंगे वो इतने डिफिकल्ट भी नहीं होनी चाहिए कि तीन मिनट में समझ नहीं आया पाद एक समस्या होती है ना वह अगर आप बार बार सुनेंगे तो समझेंगे यहाँ तो यूं पद गया यूं खत्म हो गया तो क्या अरे हाँ कोई का भजन हो गया इट मस्ट हेथमेटिकल और उधर में थोड़ा कुछ सूफीज्म भी पड़ा हूँ अच्छा। सूफियों में ये होता है कि चार स्टेज होते हैं उनके पहला बड़ा गुस्से वाला स्टेज आता है फिर वो थोड़ा सा सोच में विचार में जाते फिर वो एक थीसिस निकालते फिर उनका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो एक हो जाता है जैसे कि आप देखेंगे सूफ़ियों में जब वो प्रेमिका या प्रेमी को बात करते हैं वो गॉड से ही बात करते हैं दैट इज़ देर लॉ फॉर चाहे वो बले हो चाहे वो फरीद हो चाहे आप उनके हों आपके खुसरो वगैरह तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ऐसा कि निर्गुण स्टेज पर कब गए होंगे कभी अगर एक तरफ से वो ब्राह्मणों को गाले निकलें देन ही कम्स टू लव ये टीजर स्टेजेस इन इज लाइफ ऑल्सो ये तो एकदम सब कुछ नहीं निकल सकता तो लेट अस अरेंज इट इन दैट वे फर्स्ट स्टेज इनका बहुत कुछ से है यंग है बातें करेंगे टिल ही रिची जो स्टेज हो इनका भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक हो जाता है फिजिकल रियलिटी मेल्टू द कॉस्मिक रियलिटी तो अगर आप देखें कि जितने भी उनकी पोएम्स हैं लास्ट पोए हमने वही रखी है इस घटा अंतर बाघ बगीचे इसी में hmm? इस अंतर सगीचे इसी में सो hmm. इस so ये वैसा जो सिंपल हो सृजन ऐसे कुछ है तो जो ऑर्डिनेरी आदमी के बस के नहीं है तो इस तरह से हमने पहला था मोह को कहा ढूंढो रे बंदे मैं तो तेरे पास तो इंटरवॉल के बाद लाव थी मिला है कोई प्रेम के प्रेम जुलाओ ये सारी सिलेक्शन मैंने कर दी अच्छा ये सारा और उसका अरेंजमेंट मैंने पहुंच गए हम पाठक जी के पास मैं कब पाठक जी निकालो अब अपना लोक भंडार कौन पाठक जी प्रजानंद पाठक अच्छा वो भी बड़े एक्साइट हो गए और इलाहाबाद के रहे हैं तो काफ़ी मजा उनके उनको बहुत करूटिफुल मैंने उन्होंने अपना पटारा खोला ये है ये तो कुछ मिला के एंड इट वॉज आई से काफी हर आदमी ने हेल्पिंग हैंड ही दिया और मेरे लिए प्रॉब्लम होता जब मैं प्ले पढ़ता रात को मैं सर पकड़ के सो जाता था हर दिल प्ले उठा रहा है इसमें सिर्फ सीन ही नहीं बन रहे ट्राइमेटिक क्लाइमैक्स नहीं बन रहा क्या होगा कैसे होगा एवरी डेज वन सीनियर आगे पीछे निकाल काफ़ी वजन हमने कंपोज करके निकाली क्योंकि ज़्यादा लंबा हो रहा था तो फाइनली वो इसमें एक सीन उनका वो बनारस के महाराज का भी है लाज बटवान सिंह जो हमने ड्रॉप किया हमने कहा ये घर बढ़ गए लेकिन जो मेजर डिसीजन मैंने और एक ले लिया जिससे विषम जी शायद सहमत नहीं है वो डिसीजन ये है कि मैंने कहा कि भाई कबीर और ये जो लोअर कास्ट के लोग हैं ये डायलेक्ट में बोले ये शुद्ध हिंदी में नहीं बोलेंगे आज भी नहीं बोलते हैं और तब और जो इनकी कविताएं हैं कबीर साहब की वो तो बनेगी जो भाषा है और फिर जब डायलॉग बोलेंगे तो हिंदी बोलेंगे खड़ी बोलेंगे तो अजीब लगेगा इन कांग्रेस और कास्ट कॉन्फ्लिक्ट शार्प नहीं होगा तो इसको हमने खुद बैठ के अनिस आजम बड़का है लड़का है बैठ के मैं बैठ के हम लोगों ने इसका थोड़ा सा वो एक थोड़ा बदल देने से तड़का तो बात अच्छा हो गया। खड़ी बोली का खड़ा पन निकल जाता हाँ, है उन्होंने हाँ, जो है जो है, है। है। है। तो जब पब्लिश की पुस्तक तो अपनी भाषा में की हमारा तो दूसरा है भाषा के हिसाब से अच्छा नहीं उसमें एक प्रॉब्लम होता है और हमको लगता है की शायद उचित भी यही है की पब्लिश हो तब तो एक बेसिक भाषा में हो जाए और उसमें ये छूट दी जाए कि डायरेक्टर जब अपने प्रदेश में करें तो, तो जिस प्रदेश, प्रदेश में करें उस प्रदेश की भाषा का थोड़ा सा क्योंकि वो बोलने वाले लोग वहाँ के हों उनका वो इंटोनेशन थोड़ा सा टच समझ होनी चाहिए नहीं तो गोदान में यही प्रॉब्लम हमारे सामने भी भाषा को लेकर के हुआ अभी तक छपा तो नहीं मगर जब छपेगा तो हम उसको शुद्ध घड़ी बोली में छापेंगे या दोनों साथ साथ दे देंगे या नोट दे देंगे बेसिक प्रिंसिपल्स की कि ये होना चाहिए नहीं तो प्रॉब्लम अच्छा एक बात बताओ अभी तुमसे बात करते करते इस नाटक को तुमने रिकॉर्ड हाँ। तो नहीं, अच्छा, अच्छा, अच्छा, नहीं, नहीं नहीं किया होगा म्यूजिक म्यूजिक पूरा हम खाली मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं वो भी तो नहीं सिर्फ हमने नहीं तो वो है ही है जो प्ले है हाँ। वो रिकॉर्डिंग तो है वीडियो है वीडियो ख़राब उसका नहीं हाँ, तो है अच्छा अच्छा अच्छा ट्रू ये वो कहीं है हमारे पास, अच्छा, पास तो, के के तो उसकी एक रिकॉर्डिंग है टीवी वालों ने जो किया तो वो खराब कैसे हुआ मैंने टीवी पर किया ना तो नहीं ऐसा है कि मैंने इधर एक आध करवाई दो चीजें हैं टी वी के लिए स्पेशली जब हम करते हैं तो वो एडिटिंग वगैरह के चक्कर में और क्लोजअप के चक्कर में पढ़ करके वो देट बिकम्स ए टी वी प्रोडक्शन नॉट ए स्टेज प्रोडक्शन हम तो भाई तो, तो, तो, तो, लग तो, तो, तो भाई तो के दृष्टि दृष्टि से ज इट की इसको पूरा वीडियो पर ले लिया जाए तो तुम उसको जो है वो करवा लो और हमें पता नहीं यहाँ क्या चार्ज वगैरह वीडियो करने वाले लेते हैं तो वो ये देख कोई करीब दो हजार बाईस इतना तो करने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कितने प्रोडक्शन हम करवाएंगे बट इफ कैन बी डन इकोनोमिकली फिट कैन बी डन तो देड़े देड़े देड़े देड़े अच्छा मैंने स्टेज के ही प्रोडक्शन की करवाई अपनी साँझ ढले की करवाई और जबकि उस व्यक्ति ने तो प्रोडक्शन देखा भी नहीं था इट केम आउट क्वाइट ऑलराइट आपको अंदाज़ लग जाएगा प्रोडक्शन का कैसा हो लग रहा जाएगा, है कैसा हो रहा है एक्टर्स के क्या कैपेसिटी में बोला क्या कवीरा का हां आई थिंक दैट वाज अ फाइनिश अच्छा फुल मतलब कि सोल से नहीं बड़े वाले में experimental, या छोटे वाले experimental experimental में एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंटल तीन तरफ ऑडियंस बिठा दी थी अच्छा अच्छा तो ऐसा है कि ये तुम ध्यान में रखो और जब कभी भी हो अच्छा इसका म्यूजिक तो है ही रिकॉर्डिंग तो कैन यू गिव मी ए कॉपी ऑफ इट तो हम तुमको एक कैसेट दे दें हाँ। तो, तो तुम उसको है? तुम ट्रांसफर देल करके कर दे दे तो क्योंकि कुछ कहीं तो रिकॉर्डिंग ये सब होती रहे अच्छा ये तो कबीरा की बात हुई और इस सारे प्रोसेस में तुमको क्या लगा क्या तुम्हारा कंट्रीब्यूशन रहा और क्या इस तरह के और एक्सपेरिमेंट्स तुमने किए खैर कंट्रीब्यूशन तो मान लो ठीक है अब वीरगति भी वीरगति जैसे जो तुमने कहा असगर बजाद का देता है अच्छा लिखा देता है तो वो किया हुआ अच्छा और वो अभी दिल्ली वालों ने देखा नहीं तो अच्छा। हमने ट्रायल शोस के जो जो तो हाँ, सुपर हाँ। रहा है अच्छा और कुछ की तुम तुम्हारे एक्साइटिंग रहे हो माउंटिंग ऑफ़ प्रोडक्शन जैसे कश्मीर में हमने वो भाणों के साथ काम किया तीन महीने में रहा अच्छा ये कब किया? ये तीन साल पहले, पहले किया अच्छा क्या काम किया इसी वो उधर कोई कंटेम्पररी थिएटर डायरेक्टर उस तरह से काम नहीं किया उन वालों के साथ वो तो तो तो तो बिल्कुल परंपरा वाले हैं नाटक तो मुझे, मुझे, मुझे मिला तो मैं उनके गांव ही रहा तीन महीने फॉर्म विद और उनका एक परंपरा वाला नाटक ही फिर से करना उसको अच्छा।, अच्छा क्या उस परंपरा के क्या खासियत है कुछ इंडिया मैगजीन तो, में कुछ कहीं इस्तेमाल किया अपने नाटक में अभी नहीं किया अभी नहीं किया मगर हाँ, मुझे हाँ, लगता है वीर गति में कहीं वर्सों में एक पीस मैंने थोड़ा सा इस्तेमाल किया उसकी डिवाइसिस का इस्तेमाल में मैं कुछ थोड़ा सा तुम तुम दो-चार ऐसे नहीं नहीं नहीं नहीं करता मेरा ये नहीं, नहीं, वो तो तो ठीक हम उस फॉर्म के बारे में तुम इतनी उससे बोल रहे हो तो हमको जरा उत्सुकता जानने उस की। में किया जाता है और उसमे मस्खरे होते कहानी को आगे चलो चार मस्करे पांच मस्करे उसमें से बड़ा मस्करे बाकी छोटे छोटे और आ, मुद्दा कहानी अगर मोटे रूप में देखा जाए जितना भी जुल्म कश्मीर में हुआ फॉरन रूलर्स का चाहे वह अफगान आए टर्कस आए अंग्रेज आए अंग्रेजों तक उस लोकल लैंड लॉड्स आए उनकी लैमपोनिंग होती है और ये फायदे क्या होते हैं लैम पून मतलब तो कि उनकी अच्छा। बहुत ही उनकी क्रिटिसिजम होती है हाँ। मजाक होते हैं उनकी और ये दिखाते उनका ऑपरेशन कैसे दिखाते हैं उनके हाथ में एक हंटर होता है कोड़ा Hmm. Hmm. और वो हर बार आप देखेंगे कि native, ये मोटे तौर पर होता है उसमें और दूसरा उनका होता है बैम्बो एक प्रॉपर्टी hmm. जो एक मस्करा लेके चलेगा hmm. और ये And that bamboo will become million properties. एंडम मिलियन प्रॉपर्टी काफी कुं का करते हैं भूत है राजा आता है मगर एक कथा को आगे अच्छा नाच बढ़ाने के होती है एक ढोल होता है जिसको जिससे ताल चलता है और एक नगाड़ा होता है जिसपे बेसिक बीट चलता है और पुराने जमाने में एक और इंस्ट्रूमेंट इसमें साजे कश्मीर लंबा चेलो जैसा होता था अच्छा और एक ही आदमी बजाता कोई नहीं बजाता है अच्छा और अच्छा। एक खंजरी जैसी तो दस प्लेय अच्छा। तो उन, वो, मैंने उनकी की उनको समझने की कोशिश खुद की मैं अपनी एजुकेशन फिर उनके साथ बैठ के बातें की उसमें एक हमने एक प्ले लिया और उसका नाम है गोसाइन पाथर ग तो तो ये ये है है है है मतलब जो मुझे लगा कहानी कहानी बड़ी कट कट इट्स लाइक एपिसोडिक एक uh, कहानी नहीं ऐसे चली है। mm. तो ये है कि अमरनाथ यात्रा में पता नहीं कितने साधु बाहर से आते थे और कहते ना यात्रा में कुछ लोग क्रॉल करके mm. चढ़ते थे वहां पहाड़ी कुछ टांगे ऊपर करके तो so साधुज डूंग दैट और अपने गुरु जी को प्रणाम कहाँ जा रहे हैं यात्रा जात को आशीर्वाद दे रहे हैं देन देर इज ने टू शेविज्म कश्मीर का शिविज्म का एक पूरा स्कूल है उससे जो एक साधन निकला है कि ही डजंट बिलीव इन ऑल दिस रिचुअलिस्टिक कांड ऑफ थिंग्स इट नॉट अ वे यू रिसीव गॉड और डिफरेंट फॉर दैर और फिर उसमें वो अपने पोए पोएम्स होते हैं मोस्टली लल दैद हमारी बहुत बड़ी म्यूस्टिक mm. पोइटर्स रही उनकी पोएम्स वो गाते हैं एंड उस पर चलता है एंड देन एंड देनिंग स्टिल गो प्ले में होता है ऑलवेज यू विल सी इन दिस प्लेस देख मंडे और डे टू डे बातों से गाली गल धीरे धीरे प्ले चढ़े चले गए मेटाफि और जब वहाँ होगा तब के नीचे वापस आएगा अगेन इट मंडे एक एक स्ट्रक्चरल डिजाइन है है ऐसा like तो तो तो उसका इट स्ट्रक्चरली लाइक भी ही चलता तो अच्छा तुमको काम करके बहुत मजा तो फिर हमने एक इस प्ले को किया मतलब जो सफाई की बाते की बातें बुजुर्गों के साथ ये किया। और धीरे-धीरे वो कपर चादर एक ले उसके पीछे कपड़ चादर लेके वो उसको उठा के डंडे पे उठा के बनाएंगे और मल्टीपल यूज़ रहते हैं कभी कुछ बनाएंगे ब्रिज बनाएंगे ब्रिज उसे ये करेंगे वो करेंगे वो बट बेसिकली अगर आप ये यमनिका इस का इस्तेमाल है। नहीं, तो इसका मतलब कि कश्मीर में भी इस्तेमाल और हो तो है संस्कृत कश्मीर का संबंध संस्कृत साहित्य से बड़ा रहा हुआ है तो ऐसे ऐसी चीज़ें तो फिर मैंने उस प्ले को उन्हीं की चीज़ों को उनके स्टेप स्टेप्स भी वहाँ ख़त्म ही हुए हैं पता ही है नहीं कौन सा डांस स्टेप दो चार स्टेप जो करते थे मैंने को लेट्स बैटर बनाऊ तो इस प्ले को किया हमने और दस हज़ार पंद्रह हज़ार ऑडियंस पहाड़ी पर बैठेंगे और आप नीचे अच्छा, करने प्ले को अच्छा। मसाले जला दो या दिन में कर दो फिर मैंने इनको शौक था इन वालों को किया तो करवा दिया तुमने शहर ले जाओ छोड़ा है और फिर खाने में तो, तो श्रीनगर हाँ। तो में हमने उनको वो प्ले, वो, तो आपने करने लेकिन ये दिखाना चाहते थे टिल आई एम दियर क्योंकि मेरे बात शायद वो बिखर जाए इतना अच्छा ना कर पाए मैं तो हमने किया तो काफी विदवान लोग आए लो तो, अजीब किस्म का रिस्पॉन्स था मतलब दो तीन राइटर इतने इमोशनल हो गए इतने इमोशनल एक ने तो कहा यार ये फॉर्म नहीं मरेगा अगर ये इसकी स्ट्रेंथ है जो आज हमने देखी है वैसे तो हम हंसाते खिलाते कि इसका ये इतना वेटी है ये तो मतलब कि मुझे तो मतलब बहुत ही प्यार मिला बहुत साल उनके बाद अपने बुजुर्गों से बहुत ही मतलब की तुमने क्या उसमूल उनके ट्रेडिशनल फॉर्म में अंतर किया जिससे अंतर नहीं किया हाँ। मैंने सिर्फ थोड़ी सी, सफाई। उसका मैं ये अच्छा। उस उन लोग so, उनके बच्चे जो करते नहीं थे ये पौधा इनके साथ में करूंगा तुम बुजुर्ग लोग बैठो और देखो और सबसे बड़ा अच्छा जो मुझे मुझे लगता सबसे बड़ा अवार्ड जो था एक बुज़ुर्ग वहाँ पर तो बहुत बूढ़े थे मुझको अखरोट खिलाते थे बगीचे में बैठे जाए मैं रेस करते थे बगीचे में तो हंसते रहते थे क्योंकि मैं बहुत इनको परेशान करता था डंडा लेके पीछे भागता था मैं मुझे ये ये तो एक दिन कहने लगा मुझे तुमसे बात करनी है तो मैंने कहा क्या बात करनी वकील कर, जी कल करूंगा ये पोस्टपोन्ड कैफी तो एक दिन मैंने कहा कर, बात करने में क्या मुझे लगा पता नहीं क्या कहते थे और छोड़ा ये सब कहने लगा अखरोट खिलाए तो कहने लगा पता मैं क्या सोच रहा हूँ वेरी मैं बहुत छोटा जब था मेरा दादा करता था ये बाथल जब करता था इस प्ले की ओपनिंग ऐसी ही कुछ होती थी, थी मुझे याद आ रहा है मेरे बचपन याद आ रहा है कि यह ऐसे ही कुछ इस तरह से तुमने बिगिनिंग इसकी की मैंने उसकी न मेरे रियल प्रॉपर संस्कृत एलिवेंट्स जितने भी हैं उनके मैंने देखे सारे प्लेज की बिगिनिंग को मैंने ज़रा समझ लिया जो मैं समझ लिया ट मी डू इट मे बी इट इज नॉट दैट वे बट इस आदमी ने जब यह कहा कि मैं बहुत छोटा था ये कुछ ऐसे ही होता था तो मैंने पूरा सवा घंटा वो पीस जो हुआ कि ऑडियंस शहर की हो या वहां की हो जिसके dynamics निकली एनर्जी जो, जो लिबरेट किया वो वो नहीं कर पाते थे इधर फ्लूक इधर फ्लूक पूरे एक घंटा पंद्रह मिनट की जो एनर्जी सॉलिड उसमें मिली एंड देन डिस्कशन जो इंटेलेक्ट में जनरेट हुआउट मैंने इस तरह की बातें तो हो नहीं पाती ना कभी तुमको भी कभी हमें पता नहीं कभी पहले बैठ करके इतने डिटेल में, में कभी में की या आगे फिर कब मौका उज्जैन में जब हम ये कर रहे थे अनदर एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस इट वाज इन इन इन क्रिएटिविटी मतलब के विद्वान लोग तो काफी हमें हेल्प कर रहे थे जैसे कि म्यूजिक मालवी फोक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स मैंने उठा लिया चिकारा ढोल जितने भी वहां, माच के वो वहा उनको बैठा के तो सारी लोक शैली में ही भट्टाचार्य में तो है डॉक्टर श्रीनिवास रथ संस्कृत के स्कॉलर है, कि है श्कुत्त। श्कुत्त। उनके साथ बैठ के सब भाषणबाजी उनसे डॉक्टर में कहता आप मेरे एडवाइजर है रथ रत। रथ है ना वो वहाँ पर संस्कृत अच्छा पता नहीं हमको सेक्ट्री नहीं। हैं के संस्कृत के विद्वान है और अभी भी संस्कृत में पोएट्री लिखते हैं और उनका दावा है कि संस्कृत में ऐसी लिखता हूँ हिंदी में कि कोई भी हिंदी पढ़ने वाला संस्कृत में प्ले करेगा नहीं ऐसी कोई माने इसमें कोई सुविधा की बात नहीं वो वर्णेकर जी कलकत्ता आए थे हाँ। धारा प्रवास संस्कृत में उन्होंने भाषण दिया और काफी बातें समझ में काफी दूर तक समझ में ऐसी तो इनका भी माइंड है तो मैं का मैं मैं उनको कह रहा ये ये ये तो मैं कर रहा हूं। ये कर तो तो कर नहीं है चीज़ तो मैंने उसमें एक बार पहले ले किया था कौन तो सा अविमार्क। अविमार्क। अविमार्क। अविमार्क। अविमार्क। अच्छा तो उसमें कोरंगी प्रिंसेस एक है तो वो अपने आ, उसमें से निकलती है महल से तरफ बाहर निकलती खिड़की से राजकुमार को देखते कुछ ऐसा तो मैंने यवनिका का इस्तेमाल में बहुत करता रहता हूँ बहुत वेग इस्तेमाल मतलब आई डू एनी थिंग कैन डू विथ इट तो मैंने क्या किया मैंने यवनिका सारी फेस ब सिर्फ पैर देखने चाहिए उसके और उस पर पाए और विल मेक मूवमेंट ऑफ फीट और यवनिका दो लड़कियाँ नहीं है वो कोई नहीं दिखेगा उसमें और देख लो फेरी सेंचुअस फीट मूविंग वहाँ भी डांस के साथ तो हमने चिकारा जोन का है वो hmm. उस पर एक धुन उन्हीं की की चला दी और एट वन पॉइंट वी वी मेड अ कंपलीट टाइट खिड़की से देख रही है एंड वी मेड उसे बहुत मजा आता यार ये तो तुमने कजब कर दिया मैंने कहा सब तो ठीक तो है संस्कृत थिएटर का कहाँ तक रिले तो समझा तो उन्होंने मुझे बहुत हंसाया एक उदाहरण देखता था देखो पीछे क्या हुआ यहाँ आए थे पनीकर साहब तो वो यहाँ कर रहे थे कोई प्ले उनका संस्कृत में एकेडमी के लिए तो वो चंडो बजाते हैं हर बारी कथा के लिए बोला तुम तो ये यार हर बारी अच्छा नहीं लगता फिर मैंने उनसे पूछा अच्छा मुझे पता अगर श्रृंगार दिखाना हो तुम तो क्या म्यूजिक का इस्तेमाल तो करते हो तो तब तभी और चंडो पर ही कोई रहा टटक टक कहते मेरी तो सारी वाइब्रेशन सत्यानाश हो गई ये तो मूड ही नहीं वो तो बेटे ये बात समझ दो कि संस्कृत नाटक का स्थानीय संगीतकार होना है जरूरी है जिस स्थान में तुम जिस जगह कर रहे हो प्रदेश कर रहे हो मगर पे तो ठीक ही ठीक है तो वहाँ पर अभिमान से लेकर ये सारे प्लेय जितने भास्कर ने किए वो एक्सपीरियंस सिर्फ वह हम लोग थे पंद्रह एक्टर दो तीन एक्ट्रेसेस अच्छा शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्ले टू अनापेयरिंग कॉस्टूम्स अवर सेल्स पुरानी स्टाइल में और पेपर मैशी के डिजाइन से बनाना वेरी एलोबरेट कॉस्ट्यूम जो हमने बनाए थे टेक ऑफ ऑफ डिजाइन वो चेंज डॉट उस तरह से कर करके उसमें से कर्ण और और उर्भंगा काफी इनफैक्ट वो आपके जो है वो सुमन जी उधर का मैं क्यों रुलाया भाई हाँ तो तुम्हारा नाटक रोनिया देव सुमन वो भगवती शरण थे वहाँ क्या यार कारण बाहर देखिए वो बहुत ही दो सौ चटाया खरीदी सारे स्टेज को चटाई हाथ में घुसे एक एक लड़के के हमारे भी दो दो महीने होने जख्म निकले उससे एक तो इतना खूबसूरत लगा वो चटाइयाँ आप बताइए इतनी ओपनिंग है उस विक्रम कीर्ति hmm. मंदिर की सारा चटाइया से कर दिया एंड आई डिड वन इनोवेशन दैट स्टेज को मैंने बाहर ला के जैपनीज हाना मिची तो कर दिए एल शेप डाउन स्टेज राइट से राइट की तरफ यू एल शेप तो चूँ ही जैसे गठव चलता था वो गुस्से में लेकर थ्रास्ट मूवमेंट स्ट्रेट हाना मिची चौथी रो आती थी ना आपको यूँ देखना पड़ता था एंड यूज ऑलमोस्ट कमिंग स्ट्रेट आउट यू और उस वक्त मुझे काफ़ी डिस्कवरीज हुई जैसे के मतवारी की डिस्कवरीज हुई म्यूज़िक भी हम लोगों ने खुद ही कंडक्ट किया सारा इंस्ट्रूमेंट्स स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट हमारे पास में हीरे थे शांक थे और वो कांसे की वो जो बेल्स वगैरह थे मंदिर में उनका मैंने स्वरों के हिसाब से बारह स्वर बना दिए वो वहाँ लाया था मैं महाकाल मंदिर से पाँच आठ किलो अपने हिसाब से उसका मैंने बना दिया एंड वी वर्क आउट पैटर्न इज दैट के मतवानी दोनों साइड हो तो हमें लगा कि जिस वक्त मैंने दो साइड किया है इट केम थ्रू प्रोसेस एक्चुअली पहले बीच में रखो म्यूजिशियस को मैंने कहा नहीं आधे यहाँ रहो आधे रहो बिक यहाँ से आपका था गा, गा, गाने वाले यहाँ बैठे म्यूजिशियन कुछ म्यूजिशियन यहाँ कुछ म्यूजिशियन यहाँ रखो बैलेंस करेगा फिर मैं जब रिहर्स ऑफ ले रहा था मैंने कह प्रभु आज कुदरत ने दो कान क्यों लिए एक ही क्यों नहीं स्टेडियोफोनिकस्पेक्टिव जो चक्कर है वह मतवारनी दो ही होनी चाहिए इसलिए हमने क्या किया हमने साउंड परस्पेक्टिव प्ले किए जैसे उसका कारण करत जा रहा है तो हमने यहाँ से कुछ बजाए, डिस्टर्स क्रिएट करके कर यहाँ से बजाने शुरू किए वहाँ से निकाल के यहाँवार तो में बैठाया था म्यूजिशियो दोनों साइड और सिंगर्स को भी जाकर मतलब कि ये अगर स्टेज हमारा था ना यहाँ ये ऑडिटोरियम है यहाँ थे सामने फ्रंट में और उनके सामने से यू निकलता था ये हाना नीचे पड़ता है ना ये भी सिनेमेटिक इम्पैक्ट जैसा है अगर आप लो एंगल में रखेंगे तो आपको रखता है जैसे आपको रहा भी हो रहा है उसको सुन का एंड दैट मोमेंट आई विल ऑनली यूज एक ऐसी ड्रामेटिक इम्पैक्ट की जरूरत होगी स्ट्रेट करें अदरवाइज जैसे हमने उसमें कारण जाता हमने टेक ऑफ़ किया था प्ले में है हमने आई है तो हमने उसको सिर्फ यहाँ पर में खड़ा मुंह ही नहीं किया so ये दो एंड दो बीच में कभ... तो क्या आना मीची। आना मीची ये, है ना ये? नु, कर, उसमें एक ही होता है तो हमने ये एक किस्म के दो बना दी है तो बीच में सिर्फ उन पे लाइक बाकी डाक किया पीछे में मेरा दो आइडिया था कि एक गल्फ कर्ण hmm. hmm. तो, और उसकी माँ के बीच में रखो तो एंड वेरी स्ट्रांग पोजिशन ऑडिटोरियम के चौथे रो में जब हानामी जी का एंगल है यहाँ वहाँ खड़ी रहेगी कर्ण दूर प्रस्पेक्टिव में दिख रहा है हम लोगों को और ये नहीं दिख रही है पूरा डोमिनेंट एंगल पर रखिए और एक ही पॉइंट जब उसे कहता है कि तुम मेरे मतलब की इतना तो हो गया है मेरे मैं तो में उसके लिए छोड़ दो यू आर ट्राइंग टू मैंने जिसलिए मैं स्टैंड करता हूँ दरियोधन के साथ धोखा करके मेरी जिंदगी का तो सब खत्म ही हो गया ना फिर I'm, I'm not... मैं तो इतनी उसमें थे तो तेर, तेर काफी देर तक फिर सके। देखती रही बीच में बिल्कुल डार्क कर देता हूँ तुम्हारी पांच संतान तक भी और कुछ ड्रामा नहीं तो शब्द को होंगे अच्छा, बा, हुं, उधर ही होंगे अच्छा एक और चीज तुमने स्ट्रीट नाटक की है और मुझे तो हर तो बार लगता है कि देखो यही कि एक ही रट में फंसने से स्टैगनेशन का बहुत ज्यादा खतरा रहता है मुझे जो लगता है तो मैं अभी मुझे लगता है कि फिर वक्त आ गया कि स्ट्रीट्स में जाना पड़ेगा फिर से हुँ. और वो वक्त हिस्टोरिकली भी इसलिए ये जो मैं कह रहा था पंद्रह दिन शायद में अभी वीरगति और कबीरा लेके घूमूंगा वो भी स्ट्रीट यह जब आप ओपन एयर में करेंगे उस तरह से और दूसरा एक लिबरेशन है बाहर ियम के बाहर थिएटर करने की, फिर कि आप स्पेस का जो उपयोग करेंगे वो हर दिशा में कर पाएंगे जो कि में लिमिट करता है। और कुछ कंट्रोल सिचुएशन में मजा है अपना जैसे कि भी लेकिन अनकंट्रोल सिचुएशन में अलग मजा है? उसका। तो काफी कुछ स्टैगिनेशन चैलेंजेस डिफिकल्टीज शॉर्टकमिंग का एक अच्छा रहता है कोई एक खास मौजूद उसको लेकर के पंद्रह बीस मिनट आधे घंटे के उनको skits, करते में एक हुई है। जितना भी मैंने हाल में देखा है मुझे बस चलता है, लेवल पे चलता है और बस बोलते रहते हैं बोलते रहते हैं बोलते रहते एक भी बोला फिर दूसरे और बादल बाबू ने अपने हिसाब से तो अपना थियेटर नहीं किया लेकिन लोगों ने जिस तरह से उसको आगे चलाया उसमें बहुत गड़बड़ हुआ है लोगों को लगता है कि क्यों किया ब्रिज बन गया अब एरोप्लेन यूँ बन गए सिंप्लीफिकेशन इतनी हो गई एक चीज़ की कि लैंग्वेज ऑफ स्ट्रीट थिएटर को डेवलप नहीं कर पाया कोई अच्छा मतलब आप देख लीजिए इतनी परंपरा है अपने देश में ही ओपन एयर थिएटर की कह दीजिए उसको ट्रेडिशन में उन इमेज को देख के आगे उसका डेवलप नहीं किया गया वेस्ट में काफी कुछ आप देखेंगे क्या क्या करते रहते हैं वो तो उस संदर्भ में मुझे लगा कि अगर वो एक्सप्लोर करना था तब स्ट्रीट थिएटर में भी मजा है इसका अपना व्याकरण बनेगा और वो डेवलप हो सकता है लेकिन जितना भी मैंने अभी हाल में स्ट्रीट थिएटर देखा मुझे बड़ा सिम्पलीफाइड थीम के लेवल पर भी और एक टेक्निक लेवल पर भी तो तुमने, तुमने कितने नाटक अब तक किए Yes, अभी street. तो क्यों हार, क्यों हार में तो हाल हाल के में कोई नहीं किया। hmm. नहीं मैंने अभी तक से कम, कम दस बारह नाटक किए। दस बारह नाटक किए। अच्छा तो इनके लिए क्या मैंने स्ट्रीट से एक्चुअली सड़क पर जाकर के करते थे कि भाई स्ट्रीट नाटक यू में कहीं मैदान वैदान में वहां पर In कर लिया चौक में जैसे हाँ, चांदनी चौक में क्या है डाउन अच्छा, हाल के बाहर हाँ, अच्छा उसमें उस के के हाँ, मुझे लगता कि उनको लगता था कि ये, ये नहीं कर रहे हो रहा कहीं रोका भी पुलिस ने इंटरव्यून किया लेकिन पब्लिक इंटरव्यून भी किया है और कुछ पार्क में भी क्या है अच्छा कौन कौन से नाटक किए मैंने दो चार देखो एक तो जुलूस था वो तो भैदभाव का था ले किया था। अच्छा। एक हमने किया था उसको हम बोलते थे फ्लीट फ्लीट अच्छा फ्लीट किया था बांग्लादेश पे क्या था पड़ोसी जैसे ये बनाए हुए नाटक अपने आप ही बैठ के बनाए नाटक अच्छा ये सब कितने एक घंटे के स्क्रिप्ट पौटे घंटे से ज्यादा घंटे से, से ज्यादा कोई नहीं बनाया घंटे से, से तो या तीन कर सकते थे एक एक एक के बाद लेकिन नाटक तो उससे लंबा नहीं उससे लंबा नहीं करते तो जुलूस को भी छोटा करके एक घंटे का कर, कर गंट लिया गंट था।, गंट था अच्छा अच्छा और एक बात बताओ कि तुमको अपने कंटेम्पोरिरी लोगों में किन लोगों के काम तुमको अच्छे लगते हैं ज्यादातर तो नहीं अच्छे लगे ये समझ में आ मगर कुछ तो अच्छा जरूर लगता होगा ऐसा तो नहीं और यदि तुम बोलोगे कि किसी का नहीं अच्छा लगा तो हमको सोचना पड़ेगा हबीब का काम बहुत अच्छा है। हबीब का काम बहुत अच्छा करता है। इनफैक्ट उनका क्रिटिसिजम भी जस्ट अभी उनका एक प्ले मुझे मैंने जो देखा तीन बार देखा मैंने राजा हिरमा की कहानी अच्छा ये नया किया है तैयार तो उनका ही लिखा हुआ नाटक मुझे लगता है कि वो सिलिक प्रोडक्शन नहीं है किसी भी तरह से मतलब कि ढीला है प्रोडक्शन लेकिन हबीब ढीला है मान के मैं उसको चल के देखा हूँ कि उस प्रोडक्शन में भी जो बातें लिखी हैं वेरी तो मैं, अच्छा, तो उनको कह रहा ये मैं है उनको उनका मिट्टी का गाड़ी और लाला लगा लाला नहीं देखा ये लगा कि कहीं इसमें मैंने जितनी अच्छी तरह से चरणदास चोर में वो फॉर्म और कंटेंट दोनों खूबसूरती के साथ जाते हैं वो लाला शोहरत राय में ना तो फिट इन कर पाए और ना हमको लगा कि मिट्टी के गाड़ी में जो एक उस नाटक में जो बसंत सेना के या रोमांस के उस लेवल के रोमांस का जो नहीं पॉइंट है हाँ मैं देख रहा हूँ उसको दूसरी दृष्टि से मैं देख रहा हूँ की दोन के काम को एक individual production के फीदा भाई मैंने दस साल पहले देखा और फीदा भाई तो उनकी कुछ साल से सिर्फ गाती रही है टाटा थिएटर में देखा प्रोडक्शन क्या कॉन्फिडेंस और नो सेंसिबिलिटी ये कि पुराने एक्टर आज मेन रोल्स नहीं कर रहे ये नए लड़के यंग बॉय 16 17 के जो देर टेकन हो और ये एक बहुत मतलब कि आई डोंट सी एनी सीज सी इज दैट मैं उस सेंसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ कि उस तरह से सेंसिबिलिटी में एक नई जनरेशन इज टेकिंग ऑलरेडी नई लड़की मैंने और एक देखी उसकी बड़ी कॉन्फिडेंट एक्टर्स मतलब कि उस सेंसिबिलिटी का मेरा मतलब है जिस समाज से जैसे वो पिदा भाई ये भैंसे ही और उसी फ्रेमवर्क में जब वो उनको कल जोकास्टा दे दो ना करने को आप देखिए उसका होता था उसत का वो शादी करती थी, थी बेटे की वो लड़की छोड़ता था और उसको सौ शादियां करती है Ach, मैंने नहीं देखा सौ so शादियां करती है तो कहती तो क्या पागल हो गए कितनी शादियां मैं तेरी करूं कहानी है तो उसे कहता नहीं मुझे तो, तो तुमसे प्यार है मां से, इस क्या बात कर रहे हैं यार, है छत्तीसगढ़ Like a tragedy तो do, तो तो वो वो वो के के के लिए तो हबीब का लिखा हुआ प्ले था कहानी कहानी कहानी है कोई, फो, कहानी तो है कोई को है, है। नहीं फोक के साथ तो फोक तो so साथ उस... साथ उसी संदर्भ हाँ। में अब आपको मैं बताऊंगा शकुंतला क्या ने हमें नहीं अच्छा लगेगा लेकिन अगर यक्षगान की तरफ देखे लोक शकुंतला स्कूल है उस एक्टिंग का उस का सेंसिबिलिटी उससे ज्यादा उसी में वो चल सकता है हम्म अच्छा और और कोई अलकाज़ी वर्क इट इट टू टू टू पॉइंट पॉइंट बट व्हेन हैव मेक ऑफ़ 86 हिज थिएटर नॉट मी डिड क्या यहाँ पर अभी चले गएगा वैसे कल हम जा रहे हैं अमाल के पास अच्छा देखो कुछ तो पड़ता है. इसलिए जैसे मैंने वैसे शायद मैं अब ऐसा नहीं करूंगा मुझे कम कम को पीछे रख करके अपने सारे मैंने जिसको प्रोडक्शन माउंट करना कहते हैं वो शायद अलकाजी साहब जैसा और कोई नहीं कर पाता नॉट है हमको उस 64 में जब अनामिका के लिए गए थे थे तुम भी थे? ना नहीं तो उसमें जो जो ये किया किया एडिपस तो कुछ नहीं उन्होंने अचानक मांग की कि हमको एक वेल्वेट का थान चाहिए लाल वेलवेट का थान और उस दिन शायद शनिवार था मतलब कहा से लाल वेलवेट का थान आए खैर दुकान खुलवाई गई लाल वेलवेट का थान आया और उन्होंने कुछ नहीं किया था वो एक पिलर लगाया हुआ था और एक बस वो विंग में से यू आ करके और वो एक वो लाल झालर सी दे करके और बस वो वेलवेट झुला दिया गया था और क्या मैंने हम ये नहीं कहते कि उनके सारे प्रोडक्शन में बहुत सिंपलिसिटी रहती है मैंने हम कलकत्ता वालों के लिए तो ऐसा लगता था कि नेशनल स्कूल को बुलाना अभी भी लगता है क्योंकि परंपरा बहुत कुछ वही चल रही है कि हाथी को बुलाना होता है एंड द वे द रिक्वायरमेंट दो ट्रक तो सामान गया था और उसके दस दिन पहले से आदमी वहाँ गए थे कितना सामान वहाँ बना था मैंने हमारे तीस रुपए में बाकी सब नाटक हुए थे और एक रुपए खाली नेशनल स्कूल के प्रोडक्शन के ऊपर लगा था मगर हम हम तारीफ की बात जो जो कह रहे हैं वाज पॉइंट कि के टच हल्का सा दिया और करके वो बिल्कुल हमको केक परंपरा चली थी सबको फेस करना पड़ा जब हम ड्रामा स्कूल छोड़े थे hmm. कि के तो बड़े पैसे वाले करते हैं, हमने उनके साथ ऐसा काम किया कि हम दो सौ रुपए में प्रोडक्शन कर बिल्कुल बढ़िया अच्छा कौन सा क्योंकि क्यों, क्यों ये जो तुम कर रहे हो आलोचना तो हम लोग भी करते हैं कि कहा आ, करते थे नहीं वो कहते थे कई बार कि हमारे तो बस तो कुछ खर्चा ही नहीं होता हमारे तो लड़के ये सामान है, से लेकर बना देते हैं बट वीवर सो देट सॉर्ट ऑफ प्रोडक्शन अच्छा उनका राय जाग उठा रहा है कुछ नहीं लगाया अच्छा उठा, मैं कुछ नहीं था। बै, एक लगाया कुछ पिलर लगा देना और उसको देना, तब भी प्ले अपर बड़ा सा बड़ा बजट खाकर होगा बिल्कुल माउंट करना जानते ये डिसिप्लिन हमने उनसे सीखा था थिएटर तो होगा ये नहीं करेंगे थिएटर करेंगे नहीं कुछ ना कुछ करेंगे लेकिन ये भी है बहुत झगड़ा होता, मतलब होता है कि क्या जरूरत है तो लगाएंगे नहीं लगाना है तो नहीं लगाएंगे आप डिसीजन ले लीजिए आपको स्थेटिकली क्या करना है अब स्कूल में यह भी होता था ना लोगों को यह नहीं पता था कि भाई अगर विंग्स वहां बनी वो तो दस साल वही है सिर्फ तो रंग ही बदल रहे हैं वो लोग अगर है तो कहें मगर जब स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स होते थे पहला कम बजट कितना है तुम्हारा सब वो मैंने 2000 में 2000 में क्या आपने ये प्लेटफॉर्म की हाइट क्या है आपके लिए लकड़ी का भाव क्या है आपको पता है ये भाव है तो आपके तो 4000 हजार इतने ही प्लेटफॉर्म्स में हो सो तो जाएंगे सो इज टू शर्टर प्लान जाइए फिर अपना प्रोजेक्ट नहीं आकर आइए कौस एस्टिमेट्स के साथ सा। तो ये ट्रेनिंग हमें पूरी सॉलिड कि कबाड़ी बाजार से पहले माल लेना है मोस्ट फेमस इन कबाड़ी बाजार सारे कबाड़ी जब आते थे तो चक्कर तो लगता ही था।, था और एक अलग तरह का एटमोस्फियर और वो लगता था और ऐसे तो ठीक है कोई कहीं पर भी सारे दिन सब दिन क्यों रहे मगर ऐसा लगा कि उनके जाने के बाद अभी तक वो व्हील्स में पंचर ही है अभी उनमें हवा नहीं भरी जा रही है और हो नहीं रहा है. third director bhi so, i let us the thing acha what do you like to comment on the repertory namaskar repertory mm. i don't know what to say about the repertory it does good work it is very trained very talented it needs contemporary thinking its works of सी इज पर थिंकिंग इज कंसी इंटलेक्चुअल थिंकिंग इज एन इमपुट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट घर में भी अगर आप देखें एक घर में होते थे पुराने घर में कुछ बुजुर्ग होते थे जो इंटलेक्चुअली बात को समझाते थे बच्चों को या कोई बच्चा होता था वो इज टू टेक ओवर एज इंटलेक्चुअल ये करें दैट इंटेलेक्चुअल इमपुट इज देयर टैलेंट इम्पुट इज देयर फाइनेंशियल इम्पुट इज देयर दैन देट Uh, production mounting is there, managerial प्रोडक्शन माउंटिंग इंपोर्टेंस देर is इंपोर्टेंस इंटेल एंड नॉर्थ इंडियन थिएटर इन जनरल इन जनरल इसकी एक उदाहरण दू मैं और महत्वपूर्ण मेरे लिए पता नहीं थिएटर वालों के लिए आई कि नहीं दिल्ली जैली एटी फोर में मतलब कि जिंदा लाश हर जगह तो ढाई बजे दो तारीख की अक्टूबर को अक्टूबर दो को मुझे याद है ढाई बजे में अपने छत पे चढ़ा यहाँ से लेके यूं कर दौएं दौएं दौएं दौएं। मुझे अपनी तो मुझे मैं में गांधी के हा, हा, के दूसरे दिन की बात कर रहा हूँ मैं आपसे रात को जो हंगामे हुए दो बजे एग्जैक्टली आग लगनी शुरू हो गए तो पूरा थ्री डिग्री एंगल का दो कैमरा बराबर हो रहा थ्री सिक्सटी ने तो कैप्टी 350 तक तो ये कर था काफी लोग स्टूडेंट्स वन वेंट टू हेल्प कैंप्स कम से कम 50 पचासन कैंप सिर्फ कैंप्स लगे हैं। एक थिएटर वाले ने एक स्टेटमेंट तक नहीं दिया हीट होम तो एक सिंपथी का स्टेटमेंट देना या जा कहीं जाके कुछ काम करे कहीं मैं ना ढूंढ ढूंढ के 19 कैंप्स में जाता था रोज कहीं मुझे कोई थेटर वाला था तो तो तो तो कह रहा मेरा <laughs> <laughs> फिर एक दिन देखा कि यार, नहीं नहीं तो मैं गया मंडी हाउस वैसे निरंतर रूप से जो आज तुम्हें चाय पीना खाना खाना कपड़े हाथ नहीं वही थिएटर की बातें करना ये ना महसूस करना है कि मेरे शहर में आसपास क्या आग लगी हुई है और लाशें पड़ी हुई हैं। अच्छा, एक मिनट अगले कैसेट पर